भारतीय दर्शन चारवाक दर्शन साहित्य इस मत का कोई स्वतंत्र ग्रंथ नहीं मिलता कहते हैं कि बृहस्पति ने इसके सिद्धांतों को लेकर एक सूत्र ग्रंथ बनाया था जिसके कुछ सूत्र हमें भिन्न भिन्न भिन ग्रंथों में मिलते हैं उनका उल्लेख यहाँ किया जाता है बृहस्पति के सूत्र पहला अथातः तत्व व्याख्यासयामह अब हम इस मत के तत्वों का निरूपण करेंगे दूसरा पृथिव्याप तेजो वायु रीति तत्वी पृथ्वी जल तेज वायु ये चार तत्व हैं तत् समुदाय इंद्रिय विषय संज्ञा इन्हीं भूतों के संगठन को शरीर इंद्रिय तथा विषय नाम दिया गया है चौथा तेभ्य चैतन्यम इन्हीं भूतों के संगठन से चैतन्य उत्पन्न होता है पांचवा किण्वादिभ्यो मद शक्तिवद विज्ञानम जिस प्रकार किण्व आदि अन्न के संगठन से मादक शक्ति उत्पन्न होती है उसी प्रकार इन भूतों के संगठन से विज्ञान चैतन्य उत्पन्न होता है छठवा भूतान्यव चेतन चेतनते भूत ही चैतन्य उत्पन्न करने का कार्य करते हैं सातवां चैतन्य विशिष्ट काय पुरुष चैतन्ययुक्त स्थूल शरीर ही आत्मा है आठवां जल बुद्ध बुद्ध जल के ऊपर जैसे बुलबुले देख पड़ते हैं और शीघ्र ही आपसे आप में आप नष्ट हो जाते हैं उसी प्रकार जीव है नौवां परलोकिनो भावात परलोका भाव परलोक में रहने वाले कोई नहीं होते अतएव परलोक ही नहीं है दसवा मरण मेवाप वर्गह मरण ही मोक्ष है ग्यारह ध्रुर्त प्रलापस्त्री विशेषा विशेषाभावात् स्वर्ग का सुख धूर्तों के प्रलापजन्य सुख से भिन्न नहीं है इसलिए स्वर्ग सुख को देने वाले तीनों वेद वस्तुतः धूर्तों का प्रलाप ही है बारह अर्थ कामों पुरुषार्थो अर्थ और काम ये दोनों पुरुषार्थ हैं तेरा दंड नीतिरव विद्या अत्र वार्ता अंतर्भवती राजनीति ही एकमात्र विद्या है इसी में कृषि शास्त्र भी सम्मिलित है चौदह प्रत्यक्ष में प्रमाणम प्रत्यक्ष ही एकमात्र प्रमाण है पंद्रह लौकिकों मार्गो अनुसर्तव्य साधारण लोगों के मार्ग का अनुसरण करना चाहिए इन्हीं बातों का उल्लेख पूर्व पक्ष के रूप में हमें शास्त्रों में मिलता है भट्ट जय के तत्वोपलभ में इस मत का विशेष विचार है